शांकर भाष्य में न्यायनिर्णय टीका में मंगलाचरण के अनंतर अथाधो ब्रह्म जिज्ञासा ये जो प्रथम सूत्र है इस सूत्र के विषय में कुछ कहते हुए टीकाकार ने अपना अवतरण दिया जो पहले से नित्य विधि से प्राप्त है स्वाध्याय ये नित्य विधि है इसमें से ही वेदांत का भी अध्ययन साथ में हो जाने से अलग से वेदांत को आरंभ करने की क्या आवश्यकता है तो शास्त्र आरंभ औचित्य िस पर प्रश्न हुआ तो उसको निर्णय करने के लिए भगवान बातरायण ऋषि अथादो ब्रह्म जिज्ञासा ये सूत्र रचा है तो उसका तात्पर्य क्या है कि ये अथ शब्द से अनंतर को सूचित करता है तो उसमें से प्रमातृत्वादि बंधस्य से अध्यास प्रमातत्वादि जो ज्ञान होता है जो हमारे नित्य जीवन में प्रमातत्वादि ज्ञान है मैं ज्यादा हूं करता हूं इत्यादि ज्ञान ये अध्यास का विषय है ये वास्तविक नहीं है ये आगे विस्तार से चर्चा करके सिद्ध करेंगे और ये जो ब्रह्मसूत्र का प्रतिपाद्य विषय है ये धर्म के द्वारा चरितार्थ नहीं हुआ यानी धर्म में इसका प्रतिपादन नहीं हुआ यह भी सूचित करता है प्रथम सूत्र से और विशिष्ट अधिकारी संभव कि कोई भी कार्य आरंभ करने के लिए शास्त्र का यह नियम है उसके लिए कोई विशिष्ट अधिकारी होना चाहिए विशिष्ट अधिकारी के बिना शास्त्र आरंभ नहीं किया जाता कि आपने कोई शास्त्र लिख दिया उसका कोई अधिकारी ही नहीं मिलता वो पढ़ने वाला नहीं मिलता तो वो व्यर्थ हो जाता है तो ये भी सूत्रकार ने प्रथम सूत्र से सूचित किया कि हम जिस शास्त्र को रचने जा रहे हैं उसमें अधिकारी उपलब्ध है तो ये सुजित किया और विषयादि सत्व जो अनुबंध चतुष्टय है उसको भी सुजित किया है कि संबंध अधिकारी विषयच प्रयोजनम्, ये चार है अनुबंध चतुष्टय कि संबंध होना चाहिए कि प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध आदि संबंध है और पूर्वा संबंध भी होता है अनेक प्रकार के संबंध कह सकते हैं और अधिकारी होना चाहिए विषय निश्चित होना चाहिए और वो विषय भी ऐसा होना चाहिए कि अन्यत्र प्राप्त ना होता तभी उसको विषय कहा जाए कि अन्य प्रकार से प्राप्त है तो इस शास्त्र के लिए कोई विषय का कथन नहीं हुआ शास्त्र विशेष के लिए प्राप्त विषय भी विशेष ही होना चाहिए और प्रयोजन होना चाहिए प्रयोजन अनुदिश्य मंदो भी न प्रवर्तक कोई अत्यंत मंद होगा मंद बुद्धि का होगा प्रयोजन के बिना वो प्रवृत्त नहीं होता इसलिए कोई भी शास्त्र में किसी को भी प्रवृत्त आप करना चाहते हैं तो उसको प्रयोजन दिखाना पड़ेगा प्रयोजन को इतना स्पष्ट रूप से दिखाना पड़ेगा आकांक्षा उत्पन्न करना करनी पड़ेगी जिज्ञासा उत्पन्न करनी पड़ेगी, कि उसको ये बताना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा साधन करने से ये फल प्राप्त होता और बीच बीच में कुछ फल भी उसको प्राप्त होते हैं नदी साधन आप कर रहे हैं बहुत साल तक साधन किया भी फल प्राप्त नहीं हुआ कोई फर्क नहीं महसूस होता है तब तो फिर वो साधन प्रवृत्त होंगे नहीं क्योंकि ये हमारे बुद्धि में अंत मन में ही बैठा हुआ है कोई प्रयोजन के बिना प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए और प्रयोजन ही प्रवृत्ति को उत्पन्न करता है फले चा, साधन इच्छाया जन ही ऐसा शास्त्र में कहते हैं फले इच्छा ही साधन इच्छा को उत्पन्न करता इसलिए कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत बड़े फल के लिए प्रवृत्त हुए किंतु कुछ समय के बाद दूसरा छोटा छोटा फल बीच में प्राप्त हो गया तो उसमें तृप्त हो जाएगा कि उन फल तो प्राप्त हो गया फिर आगे नहीं बढ़ता ऐसे भी कई बार होते हैं तो ये हमारा स्वभाव है इसके विषय में भी कहना चाहिए और ये सभी उन्होंने अथाह ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में सूजित किया ये टीकाकार अवतरण में बताया अब आगे टीका देखिए तथा ही इसको विस्तार कर रहे हैं जो कहा उसको विस्तार करने के लिए तथा ही कहते हैं संस्कृत में जैसा की एक हिंदी में जैसा की बोलेंगे वैसा ही तथा ही जो कहा क्या कहा चार बातें कही उसी को लेकर कहे सत्य बंधस्य बद्धाबद्धर जीव ब्रह्मणोर ऐक्य अनुपब्ते यदि बंधन सत्य हो तो बद्ध और अबद्ध जीव और ब्रह्म बद्ध कौन है जीव है था संज्ञा संबंध करता और अबद्ध मन जो बंधित नहीं है बद्ध नहीं है वो ब्रह्म है इनका ऐक्य नहीं हो सकता कब यदि बंधन सत्य हो बंधन सत्य होने पर जीव ब्रह्म का ऐक्य नहीं हो सकता जो वेदांत का प्रतिपादित विषय है क्योंकि बंधन वास्तविक है वास्तविक को कभी नष्ट नहीं कर सकता अवास्तविक को नष्ट कर सकता है ज्ञान तो अवास्तविक को नष्ट करता है वास्तविक को कुछ नहीं करता ज्ञान में ऐसी शक्ति नहीं है जो वास्तविक को बदल दे कोई भी ज्ञान नहीं कर सकता वो आध्यात्मिक ज्ञान हो या विज्ञान का ज्ञान हो या व्यावहारिक ज्ञान हो कोई भी ज्ञान हो वास्तविक को बदल नहीं सकता है ये ज्ञान में ऐसे ही गुण है वास्तव में नहीं बदल अवास्तविक हो तो उसको बदलते हैं और अज्ञान क्या है अज्ञान भी ऐसा है अज्ञान भी वास्तविक को बदल नहीं सकता किंतु वास्तविक को अवास्तव जैसा दिखा दे वो स्वयं कुछ उत्पन्न नहीं कर सकता ऐसा ऋषि में सर्प को अज्ञान उत्पन्न नहीं करता और उसको ज्ञान आके नाच भी नहीं करता क्यों अज्ञान से तो उत्पन्न हुआ नहीं है फिर ज्ञान आकर के क्या नाश करेगा नाश करने के लिए कुछ है ही नहीं ना इसीलिए ज्ञान और अज्ञान में ऐसा यदि बंधन वास्तविक है उसको तो ज्ञान से निवारित नहीं किया जा सकता है तो आय अनुपत्ति हो जाएगी ब्रह्मा और आत्मा की आय नहीं हो पाएगा जो वेदांत का प्रतिभा विषय है एक तो यह आपत्ति है दूसरा सत्यत्यज ज्ञानार अनिवृत्ति इसी को कहेगा सत्य की निवृत्ति ज्ञान से नहीं होती है ज्ञान से सत्य का ज्ञान होता यथा भूदार्थ विषय ज्ञानम ऐसा भाष्यकार आगे कहें जो जैसा है उसको केवल दर्शाना ज्ञान का कार्य है सूर्य प्रकाश आने पर कोई विषय को उत्पन्न नहीं करता किंतु जो विषय पहले से जगत में है उसको प्रकाशित मात्र करता है आपका ज्ञान का विषय बना देता है सत्य का प्रतिपादन होता है प्रकाशन होता है बनाता नहीं इसीलिए सत्य से जो ज्ञान अनिवृत्त्य बंधन यदि सत्य हो तो कभी ये आशा नहीं करना कि इस ज्ञान से उसकी मुक्ति हो जाए इसका मतलब बंधन असत्य है बंधन असत्य होता हुआ भी उसका फल हो रहा अब स्थिति ऐसी है, है जब फल होते हैं तो हम गलत समझ बैठते हैं कि वो सत्य है है ना जैसे रसी में सर्प दिखा तो उसी में से डर पैदा हो गया पसीना आ गया भागना दौड़ना सब क्रिया हो गया जो कुछ हो गया सब फल दिखाई दिखाएगा कौन से रसी में दिखने वाले सर्प तो ऐसे में क्या बता चलता है कि हमको लगेगा रसी में सर्प असली में है जब ये है ही नहीं तो ये फल फा, कैसे पैदा हो रहा तो है तभी तो हो रहा है ऐसा करके हम सोचते है तो जब वो सर्प दिखाई देता है आपके लिए सर्प सत्य ही होता है वो नहीं है ऐसा भाव नहीं होता नहीं ये भाव हो तो फिर ये सब प्रतिक्रिया नहीं होती तो वो नहीं होता वहां है करके भाव होता है तब जाकर के उसका परिणाम दिखाई दे कहने का अर्थ यह है कि जब भी कोई परिणाम आपको दिखाई देता है तो हम उस वस्तु को मान लेते हैं। तो बंधन से दुख होता है दुख हो रहा है शोक हो रहा है संसार में है ये फल दिखाई दे रहा है तो हम समझते हैं बंधन है उसका उसके बारे में कहना चाहते हैं कि बंधन है जैसा लगता है वास्तव में बंधन नहीं है वो बंधन का रूप क्या है ये बताएगा क्यों ऐसा कहना पड़ा क्योंकि यदि बंधन सच है तो हमारे ये सारा कार्य व्यर्थ हो जाएगा सच का निवारण नहीं कर सकता है इसलिए कहेगा तो ज्ञानस्य च अज्ञान मात्र विरोधित्व और कारण क्या है कि ज्ञान और किसी से विरोध नहीं करता ज्ञान तो केवल अज्ञान से विरोध करता है ज्ञान वास्तविक वस्तु से किसी से विरोध नहीं करता किसी से भी उनका कोई विरोध नहीं ज्ञान यथार्थ वस्तु को दिखाता है तो उसको विरोध है तो केवल अज्ञान से विरोध है इसका मतलब ज्ञान अज्ञान को ही निवारित करता है और किसी को निवारित नहीं करता समझ रहे ना कि प्रकाश उदय होने पर केवल अंधकार चले जाता है और कुछ नहीं होता प्रकाश उदय होने पर हम समझते हैं कि ये वस्तु सारे प्रकट हो गया इस कि प्रकाश ने इसको प्रकट किया क्या जो दृश्यमान प्रबंज है इसको प्रकाश ने प्रकट किया प्रकाश ने कभी प्रकट नहीं किया प्रकाश खाली इतना किया जो रात का अंधेरा था उस अंधेरा को निवारित किया हटा दिया तब जो वस्तुएं जैसी है वैसे प्रकाश गई ऐसा ही ज्ञान भी यहां करता है जो ब्रह्मागार वृत्ति से अज्ञान बनाएंगे ब्रह्माकार वृत्ति में स्थित हो जाएंगे तो वो ब्रह्माकार वृत्ति अज्ञान को निवारित कर देती और यथाभूत वस्तु जो सचिदानंद ब्रह्म स्वरूप में वहां है वो प्रकाशित हो जाएगी उसकी अनुभूति हो जाएगी अपरोक्ष अनुभूति साक्षात्कार हो अब वो नहीं हो रहा है क्योंकि ज्ञान प्रकाश नहीं है इसलिए अंधेरा जैसा लग रहा है ये कहा कि ज्ञान से जो अज्ञान मात्र विरोधित है ये ध्यान और किसी से विरोध नहीं इसलिए वस्तुओं को हटाता नहीं जो वस्तु यदि बना हुआ सदरूप से सबका निवारण नहीं करता है असत को बनाता भी नहीं निवारित नहीं करता क्योंकि असत तो है ही नहीं उसको क्या करना ना सदो विद्य भावो ना भावो विद्य देश सता हटाने तो की बात भी नहीं तो केवल ज्ञान और अज्ञान में विरोध है तम प्रकाशवत आगे कहेंगे उत्तर ज्ञान च विरोधी गुणदया पूर्व ज्ञाधि निवर्तकत्व यह देखा गया दे है दे कि बाद में आने वाला ज्ञान पहले वाला ज्ञान को बदल देता है उत्तर ज्ञान से उत्तर बाद में आने वाला ज्ञान विरोधी गुणदया उसके विरोध रहने पर पूर्व ज्ञानादि निवर्तकत्व पूर्व ज्ञानादि को निवर्तित करता है जैसे रसी में सर्प दिखा सर्प ज्ञान हुआ अयम सर्प है ये ज्ञान हुआ ये ज्ञान को बाद में आने वाला इम रजु ये ज्ञान निवारित करता है ये निवारण है तो पहले अहम जीव अहम मनुष्य अहम देह ये सब भाव होता था ये सब ज्ञान था पक्का ज्ञान था जैसा हमने पहले बताया कई जन्मों से इसको पका करके तैयार करके रखा है कि हम जीव है इसमें कोई शंका नहीं हम मनुष्य है इस जन्म में भावना ये कर, है तो इसमें कोई शंका नहीं हम बंधन में है उनको दुख हो रहा है इसमें शंका नहीं ये सब ज्ञान है वृत्ति है विचार अब इन ज्ञानों को असली ज्ञान आके निवार करता है कि आप देह जिसको मान रहे हैं क्या है जीव जिसको मानदेव अतली में क्या है यह सब बता देता है इसलिए पूर्व ज्ञान को उत्तर ज्ञान निवारित करता है कब निवारित करता है इसके लिए कहा विरोधी गुण दया विरोध गुण रहने पर निवारित करता है दो ज्ञान में विरोध नहीं होगा तो निवारित नहीं होगा जैसे रज्जु ज्ञान और सर्प ज्ञान में विरोध है क्यों एक ही वस्तु में रसी भी सर्प भी दोनों नहीं हो सकता रसी अन्यत्र पड़ी है सर्प अन्यत्र पड़ा है दोनों में कोई विरोध नहीं अलग अलग हो तो एक जगह दोनों नहीं हो सकता ये जीव भी नहीं हो जीव रहते हुए आत्मा नहीं है देव रहते हुए ये अमर नहीं है अमृत नहीं है तो अलग अलग है इसका भाव दोनों साथ में नहीं रह सकता विरोधी गुण है विरोध नहीं रहने पर साथ में रह सकता है जैसा घटकत्व तो और पृथ्वीत्व तो। घट जो बना हुआ है ये पृथ्वी से मिट्टी से बना हुआ है तो घटत घट तो में रहेगा और मृतिकात्व तो भी घट में रहेगा क्यों दोनों में कोई विरोध नहीं है यदि भी दो ज्ञान है दोन। दोनों दोनों ज्ञान है साथ साथ रहता है क्योंकि परस्पर विरोध नहीं है जहां मृतिकात्व तो है वहां घटतत्व तो रह सकता है घटत तो मृतिकात्व तो में विरोध अभाव है तब एक का निवारण दूसरा नहीं करता किन्दु विरोध रहने पर करता है छह नंबर की टिप्पणी की है विरोधी थी ज्ञानत्व तो ज्ञान से अज्ञान मात्र विरोधित भाव है यह कहें कि ज्ञानत्व रूप से ज्ञान का अज्ञान मात्र विरोधित्व है और किसी से विरोध नहीं है इसके कारण आगे विषय प्रयोजन सिद्धि तया बंधस्य अध्यासता सूचिता और ये भी सूचित किया कि विषय प्रयोजन सिद्धि के कारण कि विषय भी सिद्ध है प्रयोजन भी सिद्ध है इसलिए बंधस्य अध्यासता बंध अध्यास होना चाहिए यदि विषय ब्रह्मात्माइक्य ब्रह्म कारणत्व ये सिद्ध करना है तो अध्यास से जो बंधन माना गया उसको स्वीकार नहीं कर सकते। और मोक्ष फल है आकास्मिक ज्ञान से जो मोक्ष होता है सर्वात्म भाव ये यदि फल है ये फल सिद्ध होता है तब तो बंधन को नहीं मान सकते परिच्छिन्न भाव को नहीं मान सकते परिचिन भाव में रहते हुआ जीव कभी भी ब्रह्मात्म भाव को प्राप्त नहीं कर सकता हम सर्वव्यापक है जब सोचते अपने को जीव भाव से सोचते हैं तो नहीं हो पाता इसलिए हमें विपरीत ज्ञान होता है श्रवण करने के बाद भी विपरीत भावना बनी रहती है कि मैं जीव का इतना छोटा ये सब कुछ कर रहा हूं रोज जो है खा रहे पी रहे सब कुछ हो रहा बीमार भी हो रहा पेट खराब हो रहा है सब हो रहा मैं कैसा इतना बड़ा ब्रह्म बन सकता हूँ नहीं हो सकता ये विपरीत भावना आके उसको हटा देता क्योंकि ये भावना जब तक रहेगी वास्तविक रूप से वो संस्कार के द्वारा आवृत्त रहेगी तो व्यापक भावना नहीं हो पाएगी इसको आगे अभ्यास में बहुत विस्तार करेंगे अनेक प्रकार का अभ्यास बताएंगे ये संस्कार अभ्यास है इस अलग अलग नाम से विस्तार से बताएंगे या बीस 20 तरह के अभ्यास करेंगे टीका और भाषी में सब मिला अलग अलग तरह के अभ्यास तो सारा अभ्यास को समेट करके समझेंगे तो पता चलेगा कि हुआ क्या है कुल मिला अध्यास ही है ऐसा मालूम पड़ेगा और कुछ नहीं है आत्मा परमात्मा ही है और बाकी जो भी हम अनुभव कर रहे हैं वो अध्यास के कारण है ये सिद्ध करेंगे तो ये भी सूचित किया कि बंध अध्यास होना चाहिए तभी हमारा वेदांत का विषय और प्रयोजन सिद्ध हो सकता है अन्यथा सिद्ध नहीं हो सकता पूर्व तन्द्र सिद्धत्व वेदांत विचार के विशिष्टाधिकारी अभाव तं प्रति तत्कर्तव्यता उर योगा अगदा विशिष्टाधिकारी संभविता ये एक शास्त्रीय विषय है कि अभी हमने कहा कोई भी शास्त्र आरंभ करने के पहले उसका अधिकारी है या नहीं यह निश्चय कर लेना चाहिए शास्त्रकार को विना की ये आपने ग्रंथ रचा तो वो निष्प्रयोजन हो करके चले जाता है वो बह जाएगा उसका कोई काम नहीं आएगा तो सही अधिकारी को चुनना चाहिए इस अधिकारी के लिए ये प्रयोजन है तो अब पूर्व पक्ष क्या कहना चाहता है कि देखिए कि स्वाध्याय अध्यय दव्या ये विधि से सभी का अध्ययन होता ही है जैसा आजकल एजुकेशन होता है सबका स्कूल में है जाते हैं पढ़ाई करते हैं, इसी प्रकार स्वाध्याय अध्ययव्य से वेद का अध्ययन होता ही है ऐसे स्थिति में वो वेद में जितने वेदांत है उसका भी तो अध्ययन होता है सोशाघ्राह में उसका भी अध्ययन हो जाएगा तो अलग अधिकारी प्राप्त नहीं होता जो स्वाध्याय अध्यय दव्य का अधिकारी है जो पूर्व मीमांसा का अधिकारी है वो उत्तर मीमांसा का भी अधिकारी है दोनों अलग अलग नहीं है इसलिए अलग शास्त्र की रचना आवश्यक नहीं है जो पूर्व मीमांसा पूर्व सूत्र से पूर्व पूर्वतंत्र से जो हो गया हो गया उसी से हो जाएगा तो कहते हैं पूर्व पूर्वतंत्र सिद्धत्व पूर्वतंत्र का अर्थ पूर्व मीमांसा कर्मकांड उससे सिद्ध होने पर वेदांत विचार से विशिष्टाधिकारी वेदांत विचार का कोई विशिष्ट अधिकारी मिलता नहीं आजकल भी देखिए बहुत कम मिलता है विशिष्टाधिकारी वेदांत का कितना मिलता है बहुत कम मिलता है कर्म के प्रयोजन उपासना के प्रयोजन फल उसमें लग जाते हैं क्योंकि वो सांसारिक फल देते हैं तो अच्छा लगता है तो विशिष्ट अधिकारी के अभाव में प्रति कर्तव्य उपते उयोगा तो फिर वो ऐसा अधिकारी के लिए वेदांत का अधिकारी के लिए उसके वेदांत का कर्तव्य रूप से करना नहीं बनता है नहीं बनने से अगदार्थत्व विशिष्टाधिकारी संभविता तो यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो नहीं हो पाएगा इसीलिए पूर्व तंत्र के द्वारा यह नहीं है पूर्व मीमांसा में इतना लंबा विस्तार है वहां कहीं भी ब्रह्म के बारे में विचार नहीं किया जैमिनी सूत्र में 2400 से ज्यादा सूत्र है इतने सूत्र में भी कहीं भी ब्रह्म शब्द का आत्म शब्द का विचार उन्होंने नहीं किया उन्होंने कहा उनका वो उद्देश्य था कि ये वेदांत से अलग से अध्ययन करने का विषय है ये सारा कर्मकांड का विषय है यहाँ तो लोग जो है मांगने के लिए आते हैं तो हम दे देते लेन देन की बातें होती है वो सारे व्यवहारिक बातें वहां बताई है और जो अधिकारी उसके लिए तैयार है उसको करना चाहिए और वेदांत में अधिकारी बनने के लिए भी उन कर्मकांडों का आचार विचारों का तत्काल -तत में अनुष्ठान करना पड़ेगा तब जाकर के अंधक्रमण शुद्ध होगा क्योंकि जब तक परीक्ष लोग ब्राह्मण नहीं होता तब तक, तक निर्वेद निर्वेद को प्राप्त नहीं होगा को क्या होगा वेदांत पढ़ने के लिए आएगा तो भी उनका उद्देश्य रहेगा ये पढ़ने से मुझे ये फल मिल सकता है मैंने अहिक फल का ही, ही उद्देश्य रहेगा सर कई लोग ये समझते हैं वेदांत पढ़ने से तबीयत ठीक हो जाती अच्छे लोगों का वेदांत पढ़ने पर फिर पैसा मिल जाता है वेदांत पढ़ने पर और मान मिल जाता है नाम मिल जाता है वो कुछ ना कुछ सोचते ही है आहि के फल ही सोचते हैं वास्तव तो में कोई भी आहिव की तबियत ठीक होने के लिए या ऐसा कोई फल के लिए वेदांत श्रवण का काम नहीं है वो कुछ नहीं होता आज तो आजकल तो बहुत उसका प्रचार चल रहा है वेदांत सुनने पर घर में शांति आ जाती है टेंशन रिलीज होता है ऐसे जो तनाव प्रॉब्लम होता है जीवन में वो सब ठीक होता है ऐसे ऐसे सोचते हैं तो हम तो ये कहते हैं स्पष्ट रूप से उसके लिए वेदांत सुनना नहीं वेदांत तो अपने मोक्ष के लिए है अब आपको जब मोक्ष होता है तो उसके साथ में और किसको कुछ होता है तो वो बात अलग है किंतु असली में ईदेही होता है अन्य फल संबंधी नहीं है उससे निर्वेद होने के बाद यह अधिकारी बनता ये विशिष्ट अधिकारी को भी ध्वनि किया और आगे कहते हैं त्वमर्थ दृष्ट बंधस् अन्यदीय अज्ञान अनिवृत्ति त्वमर्थ के द्वारा दृष्ट जो बंध है त्वमर्थ में सात नंबर टिप्पणी दिया तमर्थ हो जीव जीव में देखा गया जो बंधन है बंधन कहां है जीव में है क्योंकि सोचा अमी का मैं सो करता हूं हाँ भगवान शोच आमी मैं शोच करता हूँ क्योंकि मैं शब्द को मात्र जानता हूँ नाम विदेवास्मि न ना आत्मविद तो शब्द मात्र के जानने वाला मैं हूँ इसलिए मैं शो करता हूँ आत्मा का ज्ञान मेरे को नहीं है इतना तो आर भी करता है इसी प्रकार हम लोग भी शो करते तो शो करने वाला जीव है तो त्वर्थ दृष्टस् बंधस्य बंधन कहाँ देखा गया तमर्थ जीव में देखा गया ऐसा जो बंधन है अन्य दीय अज्ञान नहीं होते वो अन्य दीय अज्ञान से नहीं हुआ अन्य दीय का जीव को बंधन है जीव को शोक है तो जीव को अपने ही अज्ञान से हुआ अन्य दीय अज्ञान से नहीं हुआ जो बीमार है दवाई उसी की करनी होती है बीमार कोई अलग व्यक्ति है दवाई कुछ और किसी को खिलाई को होता नहीं होता है इसीलिए अन्य अज्ञान अनिवृत्ते है अन्य का अज्ञान निवृत्त नहीं होगा तो जो बंध है उसको अज्ञान है उसी के अज्ञान की निवृत्ति करनी पड़ेगी तमर्थ विषय अर्थात तदक्य विषय सूचित त्ञान तदर्थ मन ब्रह्म तत्पद का जो वाक्य लक्ष्य ब्रह्म है तदर्थ ज्ञानमपी तो तत्पद का वाच्य होगा सबल और तत्पद का लक्ष्य होता है शुद्ध ब्रह्म तो तदर्थ ज्ञानमपी तदर्थ का जो ज्ञान है वो भी तन निर्भर ही मैंने तमर्थगद बंध निवर्तकम नौ नंबर टिप्पणी में कहा त्वर्थ में स्थित जो बंधन है उसका निवर्तक होगा ता तद क्योंकि स्वरूप मैं आत्मा हूं ऐसा जानने से अपने परिचिन भाव को छोड़ देता है और मृत भाव को छोड़ देता है अमृत भाव को प्राप्त करता है तो यही तो उसके मुक्ति है इसीलिए तमर्थगत बंध का निवर्तक होता है तदर्थ ज्ञान ये वाक्य के द्वारा उपदिष्ट हुआ जो ज्ञान तो तमर्थ विषय में अर्थात क्या हुआ कि तदर्थ का ज्ञान भी तोमर्थ अथ विषय ही है क्योंकि वो कहां होता है तोमर्थ में ही पर्यवश अहम ब्रह्मी ऐसा ज्ञान होता है कि मैं ही ब्रह्म हूं मैं जो आत्मा हूं जो जीव हूं जो अनुभव में कर रहा हूं वही ब्रह्म है जीव का लक्ष्य सच्चिदानंद है और ब्रह्म का भी लक्ष्यार्थ सच्चिदानंद है उसकी अनुभूति में आकाश आकाश आत्मा में होता है इसलिए अर्थात तो वो भी तमर्थ विषय को हुआ तो तद ऐक्य विषय इसलिए दोनों का ऐक्य हो सकता है दोनों को वाच्यात् छोड़ देना है लक्ष्यार्थ को लेना है तो एक हो जाएगा ये वाच्यात्म में दोनों में उपाधि है एक में जीव में अंधककरण उपाधि है अविद्या विशिष्ट अंधकरण उपाधि है और वहां परमात्मा में माया उपाधि माया के जितने भी कर्मादि जो भी है हृण के मन व्यापक मन सब जो कुछ है वो सब व्यापक उपाधि है तो ये उपाधि के कारण दो दिख रहा है हिंदु है वो एक है इसके संबंध में भी आगे बताएं तो मुमुक्ष अधशब्द्योदित ज्ञा विचार विधान तत्साध्य ज्ञान मुक्ति ही सूचिका इसीलिए मुमुक्षु जो मोक्ष चाहता है मोक्षम इच्छी मुखु संबंध है मोक्ष को चाहने वाला जो मुमुक्षु है ये अथ शब्द के द्वारा ध्योधित हुआ जो ज्ञान है वो विचाराधीन अथाधो ब्रह्म जिज्ञासा में अथ शब्द कहा अथ शब्द वो ज्ञान को ध्योधित कर रहा है कौन से ज्ञान को विचाराधीन जो ज्ञान हो जो आगे विचार से साध्य मुक्ति प्राप्त होना है ऐसा ज्ञान को दोतित करना है। अब इसलिए ज्ञान प्राप्त करना चाहिए ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए कह रहे हैं तो यही तात्पर्य से निकलता है तो अथ शब्दोदित ज्ञान अथ शब्द के द्वारा द्योतित प्रकाशित जो ज्ञान है उसके लिए विचार विधाना उसके लिए विचार कहा गया क्या विचार कहा जिज्ञासा तो ब्रह्म जिज्ञासा जिज्ञासा शब्द से विचार को कहा गया जानने की इच्छा करना चाहिए जानने की इच्छा करते हैं तो क्या करते हैं हम विचार करते हैं तो विचार करना चाहिए तत्साध्य ज्ञानात मुक्ति तत्शब्द से विचार को लेना जो विचार से सिद्ध होने वाला जो ज्ञान है उससे मुक्ति होती है ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त होती है वो विचार के अधीन है मन श्रवण मनन के अधीन है श्रवण मनन में ध्यान करके जो ब्रह्माकार वृत्ति ज्ञान में परिनिष्ठित हो जाए तो उससे मुक्ति होती है ये भी सुजित किया ये सब अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में सुजित किया ब्रह्म ज्ञा च विचार विधान ब्रह्मण शक्य प्रतिपाद्यतया वेदात संबंधों दर्शिता अनुबंध चतुस्थय में जो संबंध है वो भी दिखाया किस प्रकार से ब्रह्म ज्ञान के लिए विचार करना चाहिए ब्रह्म ज्ञान आया विचार दिखाना ब्रह्मण शक्य प्रतिपादित ब्रह्म प्रतिपादन करने योग्य है जब विचार करने के लिए कहा तो ब्रह्म विचारणीय बन, विचार बन जाता है विचार का विषय बन जाता है यदि विचार का विषय नहीं बनेगा ना, ना। तो फिर विचार का विधान करना फिर हो जाएगा विचार का विषय बनता है कब श्रवण मनन कि लोग कहते हैं ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता है ब्रह्म निराकार है कैसे होगा क्या होगा इसका अर्थ को लोग नहीं समझते हैं कौन नहीं समझते हैं? जो असंप्रदाय विद होगा संप्रदाय से श्रवण मनन अध्ययन नहीं किया वो जीवन भर भी प्रकटते रहे प्रकटते रहे उनको ज्ञान नहीं होता और संप्रदाय भी तो होगा क्रम अनुसार अध्ययन किया होगा तो समय पर उनको ज्ञान होता ही है ऐसा अनुभव है ये भाष्यकार ने लिखा इसका मतलब श्रवण मन निर्ध्यासन से ज्ञान होता है ब्रह्म का ज्ञान होगा ये कहा तो ब्रह्म ज्ञान विचार विधान यदि नहीं होता है तो विचार का विधान करना व्यर्थ होगा श्रोतव्यो मंदव्योध्या आत्मावार ये विधान करता है तो ये मान के वो विधान क्या विधान है कि नियम विधि है क्या पूर्व विधि है कि अनुवाद है ये सब चर्चा आएंगे बाद में तो ये शक्य प्रतिभा है ये विशेष विषय विशे बताया कि ये संबंध है इसका प्रतिपादन करना संभव है वेदांत ही संबंध हो भी दर्शित ब्रह्म वेदांत का प्रतिपाद्य विषय हो जाता है इसलिए संबंध भी दिखाया ये भाष्यकार स्वयं आगे चतुर्थ सूत्र में विस्तार करेगी तदेद भाष्यकृत यथा क्रम ये टीकाकार ने स्वयं कहा अभी आपको शुरू में अवतरण देते हुए इसमें प्रवेश करने के लिए हमने ये सब चर्चाएं की है भाष्यकार स्वयं इसके बारे में विस्तार से यहा क्रम आगे व्यत्पादन करते रहेंगे ठीक है अधिकरण से प्राथम्या न अधिकरण संगति अब अधिकरण के बारे में चर्चे हैं अधिकरण के बारे में आपको बताया कि पंचावयुक्त अधिकरण होता है विषया, विषय पूर्वपक्ष तदोत्तर निर्णय पंचांग शास्त्रे अधिकरण विधु के पांच अंग से अधिकरण होता है तो ये तो प्रथम अधिकरण है जिज्ञासाधिकरण जिज्ञासा का विषय की चर्चा हो रही है तो अस्त अधिकरण से ये प्रथम अधिकरण होने से प्राथम्य न अधिकरण संगति ये अधिकरण की संगति दिखाने की आवश्यकता नहीं है संगति का मतलब संबंध होता है संगति का कुछ लक्षण भी दिया अनंतर अभिदान प्रयोजक जिज्ञाता जनगम ज्ञानम संगति अन अभिदान प्रयोजक जिज्ञाता जनगम ज्ञानम संगति अनंतर कहने वाले हैं अनंतर अभिदान अभी आने वाला है आगे कुछ कहने वाले उसमें प्रयोजन होगा उसका प्रयोग जहां होगा आगे कहने के विषय का जो प्रयोजन होगा तो अभिधान प्रयोजक जिज्ञासा का ज्ञान जिज्ञासा का जनक आगे हम कुछ कहने जा रहे हैं उसमें क्या कहने जा, जा रहा है उसका जिज्ञास उसके संबंध में विचार और स्पष्ट हो जाए उसमें और प्रवृत्ति हो जाए उसको संगति करते तो पूर्व के साथ उसको जोड़ करके बताएंगे आगे ये बताने जा रहे हैं ऐसी संगति लगाएगा सब विषय अनुकूल स्मरण भी पूर्व से लाएंगे संबंध जोड़ने के लिए कि पूर्व में ऐसा कहा गया था अब आगे ऐसे कहने वाले हैं तो आपको जिज्ञासा बन जाती है उसको सुननेगी इसको कहते हैं संगति तो परस्पर दो अधिकरणों में संगति होती है तीन अधिकरणों में संगति होती है कभी कभी मिलकर के भी संगति हो जाती है ऐसे अनेक अधिकरणों का भी परस्पर संबंध होता है एक एक अधिकरण का दूसरे के साथ संबंध होता ही है तो इसको कहते हैं संगति तो यहां संगति बताने की आवश्यकता नहीं क्योंकि यह प्रथम अधिकरण है उत्तराधिकरण संगदिस्तु तस्व अने ना उचित दूसरा जो अधिकरण आएगा अर्थात ब्रह्म के बाद जन्माध्याधिकरण है। तो जन्माध्या अधिकरण जो उत्तराधिकरण है उसके साथ इसकी संगदी बतानी है लेकिन उसके उसके उस विषय से इसकी संगदी, इसके विषय से उसके संगदी नहीं है इसलिए कहते हैं तस्य तस् अने न उसके साथ इसका है इसके कारण उसको भी वही बताएंगे इसका मतलब दूसरे अधिकरण में संगति बताना उचित होगा प्रथमाधिकरण में आवश्यक नहीं है चार विधिअपेक्षित विषयाद्रुति भी अस्त उत्थान उत्था उत्था श्रुति संगति संगति भी अनेक प्रकार की होती है अनेक प्रकार की संगति है यहां जैसे अधिकरण संगति बताया उसी प्रकार श्रुति संगति है अध्यायति है पाद संगति है ऐसे ऐसे संगति और सब सप्रसंगो उपोदातो हेतुता अवसर तथा निर्वाह ऐक्य कार्यक्य शोभा संगति ऋष्यते बारे में सब पहले चर्चा हो गई है पूर्व हिमासा ने जब अध्ययन किया ये सब संगति है उपोदघात संगति ये भी एक संगति है सब प्रसंग संगति प्रसंग आ गया तो वो भी एक संगति होता है संबंध होता है हेदु संगति हेदुता संगति अवसर संगति अवसर आ गया तो कर रहा निर्वाह ऐक्य संगति दोनों ये, दो कार्य हो रहा है दोनों का कार्य एक काम से हो जाता है तो एक दो से दो कार्य सिद्ध होता है तब वो संगति होते हैं दो अधिकरण का एक ही उद्देश्य से कहा जाता है और कार्य ऐक्य दोनों का तात्पर्य एक ही निकलता है ऐसा भी संगति है और भी है ये आक्षेप संगति करती है, होती है ये भी आएंगे अनेक अधिकरणों में आक्षेप संगति रहते हैं आक्षेप संगति का मतलब पूर्व अधिकरण में कुछ कहा उसके ऊपर आक्षेप खड़ा होता है तो वो आक्षेप संगति से पूर्व अधिकरण उत्तर अधिकरण को जोड़ेंगे और दृष्टांत संगति दृष्टान मन उदाहरण तो पूर्व अधिकरण में जो कहा उसको दृष्टांत बना करके दूसरा अधिकरण का प्रथमा अधिकरण जो बात कही वैसे ही यहां भी होना चाहिए दृष्टांत संगति प्रत्युदाहरण संगति प्रत्युदाहरण संगति का अर्थ विरोध उदाहरण पहले जो अधिकरण में कहा वहां तो होता है ऐसा किंतु यहां नहीं होता ऐसा कहना हो तो उसको प्रत्युदाहरण संगति करती पहले वाला दृष्टांत संगति में जैसा पहला अधिकरण में वैसा दूसरा अधिकरण में तो तब दोनों का साथ साथ रख दिया कभी कभी उल्टा भी होता है कि पहले अधिकरण में तो ऐसा होगा किंतु दूसरे अधिकरण में नहीं होगा ऐसा तृतीय अध्याय में तृतीयवाद आदि में बहुत सारे प्रत्युदाहरण संगतिया है एक जगह होता है दूसरी जगह नहीं होता ऐसा फिर अपवाद संगति अपवाद का होता है एक क्रम से विचार चल रहा है किन्तु एक विशेष स्थान में अपवाद विशिष्ट होता है वहां ऐसा नहीं होगा तो अपवाद संगति इस प्रकार से अनेक संगतिया है तत्त संबंध को जोड़ के संगति करनी पड़ेगी इसको ये यहां सूचित किया कि यहां सुधि संगति है क्या सुधि संगति है कि विचार विधि अपेक्षित विषयादिपी विधि विचार करने के लिए आवश्यक जितने विषय संबंधी श्रुदियां है अभी विचार यहां ब्रह्म का होना है तो ब्रह्म संबंधी जितने श्रुदियां हैं ब्रह्म प्रतिपाधक जितने श्रुदियां हैं तो विषयाध्यात्मक श्रुति भी अस्त्य इसका उत्थान होता है इस आधिकरण का इस ग्रंथ का उत्थान होता है क्या ग्रंथ को लिया गया है यह श्रुदिया है ब्रह्मविता परम ये श्रुति बता रही है ब्रह्म विद ब्रह्म ईशावास्य में दर्वम इन श्रुतियों को कर्मकांड में कहा जोड़ेंगे कर्मकांड में नहीं होता है तो इन श्रुतियों पर विचार होना है ये उत्थापित हो रहा है विचार किए बिना इसका अर्थ नहीं ले सकता क्योंकि ईशा आवास्य सर्वम इस श्रुति के द्वारा कर्मकांड में कोई प्रयोग नहीं बताया गया यदि भी कर्मकांड में संगीता पाठ में ये रखा गया ईशावासी परिषद किन्तु इससे क्या प्रयोग करना चाहिए नहीं कहा गया तो अंत में स्तुति कथन के द्वारा अर्थवाद के रूप में उसको पाठ करते हैं। पाठ करने पर यजमान को आनंद होता है ये वो समझते हैं। यजमान जब कर्म करके थक जाएंगे ना उसको बोला दो तुम तो ईश्वर हो बहुत बड़े व्यापक हो तुम तो बहुत महान हो ऐसे ऐसे कहेंगे उनकी भी बढ़ जाएगी तो आपने को बहुत बड़ा मारेंगे तो थोड़ा सा थकान दूर हो जाता आपको आप जब थके हुए होंगे ना तो एक थका हुआ है तो उस समय ही कोई आकर के आप फिर से ढांटता है फिर से बोलता है तुम ऐसा है वैसा है तुम तो ठीक नहीं है वो है यह है। और बीमार पड़ जा, जाए और तो थक जाएगा क्यों जितना भी थका हो उस समय कोई आकर के सुधी करे कि तुम तो बहुत अच्छा है तुमने कितना बड़ा काम किया ये तो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है तुम ये सब किया वो किया तो सारा थकान दूर होकर वो खड़ा हो जाता है मतलब मेरे अंदर शक्ति है वो शक्ति प्रभावित होती है स्तुदीसी इसी को अर्थवाद कहते हैं ऐसा वेद में विधान है जब थक जाता है तो बीच बीच में अर्थवाद कहना चाहिए कथा सुना के थोड़ा यजमान को और उत्तेजित करना चाहिए प्रेरणा देनी चाहिए तो और कर्म करेगा ये दृष्टि से मंत्रों का प्रयोग बताते हैं जैसा भी है इसका तात्पर्य उसमें नहीं लगता क्योंकि अर्थवादों का तात्पर्य अर्थवाद में नहीं होता कि पूर्व विमानस स्वयं कहते हैं अर्थवादों का तात्पर्य विधि में होता है कर्म विधि में उसका तात्पर्य स्तुति और निंदा के द्वारा अर्थवाद विधि को पुष्ट करते हैं अपूर्व विधि को पुष्ट करते ये मानते हैं तो इसीलिए इसका विचार तो वहां हुआ नहीं है तो उसका विचार होना अभी बाकी है तो ये ग्रंथ उसी के लिए प्रवृत्त होगा इसमें कोई दोष नहीं तो अस् उत्थान उत्थापक सुधी संगत उत्थापक सुधी है और ये ग्रंथ हो गया उत्थाप्य उत्थापन का विषय को उत्थाप्य करके जैसा गमन का विषय होगा तो उसको गम्य करेंगे प्राप्य प्राप्त करने का विषय को प्राप्य हो ठीक है ऐसा तो उत्थापन करके ये प्रगट हो जाता है मतलब उत्थापक सुधी है सुधी को अन्यथा नहीं कर सकते हैं तो ये ग्रंथा आवश्यक हो गया तो उस प्रकार सुधि संगति वेद्य साध का संगति इदं च धर्म जिज्ञासा सूत्रवत उपोदघातया चिंता प्रकृत सिद्ध्यपोदघात प्रचक्षते न्यायन शास्त्रे संबध्य है ये शास्त्र भी धर्म सूत्र के समान धर्म सूत्र अथादो धर्म जिज्ञास ये जैविनी महर्षि रचा है ये धर्म जिज्ञासा सूत्र के सामन उपोदघातया उपोदघात रूप से का क्या लक्षण है ये बता रहे ठीक आकर स्वयं चिंता प्रकृत सिद्ध्यपोदघात प्रचक्षते प्रकृत मन आरंभ होने वाले जो बात है जो कार्य है उसके सिद्धि के लिए जो कहा जाता है उसको कहते हैं जो करने जा रहे हैं ग्रंथ रचना वो इन इन कारणों से करना चाहिए कि उपोधात से वो ग्रंथ रचना के लिए होता है तो ऐसा धर्म जितना सूत्र के समान उपोदघात रूप से यहाँ हृदयों के संगति लग जाती है और अध्यासभाष यहाँ उपोधात में शुरू में कैसा होना चाहिए यह बताए यदि न्याये न शास्त्रेण संबंधित ये न्याय रहने के कारण ये उपभ्राध कहा जा सकता है ऐसे न्याय रहने के कारण शास्त्र के साथ इसकी संगति युक्ति से भी लग जाती है विचार आरंभ उपयोगिनी उब, नाम अधिकारदि सूदीना स्वार्थे समन्वयोक्तर अस्त विशेषतः समन्वय अध्याय संगति अभी अध्याय संगति दिखाए ये पहले अध्याय का नाम रखा समन्वय अध्याय दूसरा अध्याय का क्या नाम रखा अविरोध अध्याय है ना तो पहले अध्याय को समन्वय अध्याय क्यों कहा समन्वय का अर्थ होता है अनेकों को मिला के एक बना अनेकों का तात्पर्य एक जगह ले जाने को समन्वय कहते हैं। तो विचार आरंभ उपयोगि नाम विचार के आरंभ में उपयोगी विचार करने के लिए जो उपयोगी है क्या है अधिकारी आदि श्रुदी ना अधिकारी संबंध विषय प्रयोजन ये सब कोई विचार करने के लिए उपयोगी होता है ये चार होने पर कोई विचार कर सकता है कोई ग्रंथ रचना कर सकता है ऐसे होते हुए स्वार्थ समन्वय उगते ये अपने अर्थ में समन्वय कर देता है कि श्रुदी जो कह रही है उसको ही हम प्रतिपादित करने जा रहे हैं और वो विषयादि संबंध से युक्त है इसलिए प्रतिवाद होना चाहिए अपने आप से लग जाता है अनुबंधता है सार्थक हो जाता है और उसका तात्पर्य प्रथम अध्याय से निकलता भी है इसलिए इसको समन्वय अध्याय का अनेक सोदियों का एक तात्पर्य बताया ब्रह्म में ही तात्पर्य समन्वय उगते अस्त्य विशेषतः समय समन्वय अध्याय संगति इसलिए विशेष रूप से समन्वय अध्याय की संगति है संबंध अब पादों की संगति बता रहे स्पष्ट ब्रह्म लिंगान विषयाध्या स्वार्थ समन्वय क्या विशेष दो अस्त आद्य पादेन संबंध आद्य पाद के साथ पाद संगति क्या हो अभी हमने बताया अनेक प्रकार की संगति में अध्याय संगति और पाद संगति बोल ये एक जगह समझाएंगे तो आप मन में रखेंगे इस प्रकार से विचार करना है वैसा तो टीका हर अधिकरण में हर पाद में सब अलग अलग संगति सूचित करें। तो यहां पाद संगति प्रथम पाद है स्पष्ट ब्रह्मलिंगाना विषयादि अर्पगा वाक्या जिन वाक्यों में ब्रह्म का, लिंगा है। है। का लिंग लक्षण स्पष्ट मिलता है ऐसे वाक्य सात नंबर की टिप्पणी है ब्रह्मलिंगाना स्पष्टत्व ये ब्रह्मलिंगों का स्पष्ट मैने क्या ब्रह्मलिंग मन शिवलिंग जैसा लिंग नहीं यहां ब्रह्मलिंग मन ब्रह्म में के लक्षण बताने वाले वाक्य ऐसे ब्रह्मलिंग है तो ब्रह्मलिंग में स्पष्टत्व क्या है स्पष्टत्व मन क्या स्पष्टत्व का तात्पर्य क्या संभाव्य मन स्वार्य का ब्रह्म इतर लिंग अनूतत्व यह स्पष्टत्व है स्पष्टत्व का लक्षण क्या है सबका लक्षण करेंगे क्योंकि ये लक्षण शास्त्र न्याय है आ, सब ऐसा शब्द नहीं छोड़ेगी जो आपको समझ में नहीं आया हो इसलिए बोले कि स्पष्ट तो मैंने वो भी तो बोलना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग रूप से स्पष्ट होता है कोई वक्ता कुछ बोलता है तो स्पष्ट क्या होता है उनके उच्चारण और जो शब्द प्रयोग वाक्य प्रयोग उससे जो अर्थ समझ में आता है वो स्पष्ट होता है और विषयों की दृष्टि से स्पष्ट मतलब वो समझ प्रकाश प्रकाशित होता है तो वो स्पष्ट होता है तो स्पष्टता भी अलग अलग होती है तो यहां स्पष्टता क्या तो बोलते संभाव्यमान स्वारस्य का ब्रह्म इतर लिंगान भी बोल सकता हूं यह संभाव्यमान जो ब्रह्म का विचार है उसमें स्वारस्य रखने वाले एक ही तात्पर्य से चलने वाले जो वाक्य है संभाव्यमान माने होने वाला भविष्य में विचार करने योग्य विचार के अधीन विचार का अधीन क्या है ब्रह्म है उस ब्रह्म में स्वारस्य रखने वाले एक तात्पर्य को रखने वाले जितने वाक्य आएंगे वो सारे हो जाएंगे ब्रह्मलिंग वाक्य इन वाक्यों में अन्य किसी का संबंध है नहीं है वो केवल ब्रह्म को ही बताता है दूसरे को नहीं बताता यह दूसरे में नहीं जाएगा दूसरे में इसकी अध्याप्ति नहीं होगा अतिक्रमण नहीं करता ब्रह्म को ही बताएगा यह स्पष्टता है हाँ, कभी कभी क्या होता है एक शब्द दो दो अर्थ बताता है तीन तीन अर्थ बताता है नाना अर्थ शब्द है जैसा गौ शब्द है अनेक अर्थ बताता है गौ शब्द का स्त्रीलिंग में गाय या, में या था है गौ शब्द का पुललिंग में बैल ऐसा अर्थ है गौ शब्द का पृथ्वी भी अर्थ है गौ शब्द का वाणी भी अर्थ है क्या क्या अलग अलग अर्थ है इसीलिए ऐसा ना हो यहां स्पष्ट मतलब संभाव्यमान स्वारस्य ब्रह्म उस ब्रह्म में इतर लिंग अनिभूत इतर लिंग के द्वारा वो अभिव्याक्त नहीं है उसके द्वारा दबाया नहीं गया इतर लक्षण आकर के इस लक्षण को दबाता नहीं इसलिए स्पष्ट है ऐसा लक्षण है अधिकम द्वितीय पादारंभे टिप्पणिया भ्रष्टात्र बोलते हैं यहां है हम उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलेंगे द्वितीय पाद के आरंभ में हमने एक टिप्पणी दी है टिप्पणी कार कह रहे हैं उस टिप्पणी में आप इसके और विस्तार देख सकते हैं आपका पुस्तक में 209 सौ पृष्ठ में ये टिप्पणी है उस टिप्पणी में देख सकते हैं और विस्तार चाहिए यही स्पष्ट ब्रह्मलिंगा। इन वाक्यों का विषयादिस्प वाकया न विषयादि को भी समर्पण कर रहे हैं स्वार्थ है समन्वय क्या स्वार्थ में यहाँ ब्रह्म प्रतिपाद्य होने से स्वार्थ शब्द से उसको लेना हमेशा जो स्वार्थ बोलते हैं ना अपने लिए ये स्वार्थ से मतलब नहीं स्वार्थ माने प्रतिपाद्य विषय का तात्पर्य यहाँ प्रतिपाद्य विषय को लेके स्वार्थ कहा उसमें समन्वय हो जाता है संबंधित हो जाता है सब ब्रह्म को ही बताएगी तो विशेषता पाद आद्य पाद संबंध है इसलिए विशेष रूप से ये प्रतिपाद्य विषय का आद्य पाद के साथ संबंधी होगा आद्य में चार पाद में से पहले पाद अब कहते हैं यहाँ पूर्वक्ष खड़ा हो जाएगा अधिकरण के ऊपर विचार कर रहे हैं अधिकरण संगति के ऊपर विचार करने के लिए बोल रहे कि पूर्वक्ष हो जाएगा पूर्वक्ष बोलेगा आप बोल रहे हैं कि सारे ब्रह्म में परिवर्तित होता है हमें तो ऐसा दिखाई नहीं पड़ता तो पूर्व विचार अनारंभ पूर्व कहता है यहां विचार करने की आवश्यकता नहीं बहुत पढ़ने के लिए इतने सारे ग्रंथ हमारे शास्त्र में है आप भी एक और ग्रंथ लिख करके और बोझ क्यों बढ़ा अब ग्रंथ लिखेंगे तो पढ़ना पड़ेगा अब ग्रंथ कर्ता में आदर है तो ग्रंथ में भी आदर होगा व्यास भगवान में सब सब सबकी आदर है बादल रायण को सब मानते हैं तो फिर प्रवृत्ति हो जाएगी तो उन्होंने ग्रंथ रचा है तो हमें पढ़ना पड़ेगा जैसा तकलीफ उठा करके पढ़ते हैं याद करते हैं बहुत समय विदिद करते हैं तो ये अनावश्यक बोझ होगा इसीलिए विचार नहीं करना चाहिए जो पूर्व विमान सूत्र अध्ययन कर दिया हो गया अब क्या हुआ ब्रह्म सूत्र वेदांत का इतना प्रचार ये वर्तमान में नवीन काल में होने के कारण बाकी अन्य दर्शन सब चुप हो गए दब गए अब पूर्व विमान सूत्र पढ़ने वाले बहुत विरल मिलेंगे। और जो भी कुछ पढ़ते हैं लिखते हैं तो वो लोग भी वेदांधी लोग होते हैं बाद में वेदांत पढ़ने के लिए स्पष्टता के लिए वेदांत दर्शन को ठीक समझने के लिए वो पूर्व पूर्वीमांत्र को पढ़ते हैं। न्याय दर्शन भी उसी के लिए पढ़ते हैं, कोई न्याय सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए कोई नहीं पढ़ता है सांख्य सूत्र भी ऐसे ही हो गया योग सूत्र तो कुछ अलग है योग शास्त्र का भी प्रचार है वैश्विक सूत्र भी ऐसे हो गया अन्य सब इस प्रकार से दब गए तो इसीलिए यह कहते थे कि आज नए बनाया अब नया लोगों को अच्छा लगने लगा तो बाकी था हो गया ऐसा हो जाता है बाकी के पीछे नहीं जाएंगे हाँ तो इसीलिए नहीं करना ठीक है ये पूर्व पक्ष जब कहा तो तदा अधीर ज्ञान अभाव आप क्यों नहीं करना चाहिए क्योंकि आपके विचार के अधीन कोई ज्ञान होता नहीं खाली विचार करने से क्या होता ब्रह्म है करके विचार करेंगे कुछ फायदा नहीं होता है तो क्यों विचार करना है अब जब स्वर्ग है करके विचार करेंगे यज्ञ करेंगे तो फायदा होता है पुत्र नहीं है तो पुत्र के लिए पुत्र कामिष्ट करेंगे तो फल होता है तो पर्जन्यज्ञ करेंगे तो कारीरी यज्ञ करेंगे तो वर्षा होती है तो अलग अलग फल प्राप्त हो रहा है यहां कोई फल नहीं है इसलिए तद अधीन ज्ञान विचार के अधीन कोई ज्ञान नहीं होने से उपाय मुक्ति ही मुक्ति चाहिए चतुर्थ पुरुषार्थ है मुक्ति उसके लिए कोई और उपाय ढूंढना चाहिए आपके लिए विचार से होने वाला नहीं है विचार से आज तक किसी को कुछ प्राप्त नहीं हो कोई खाली विचार करता रहेगा मैं ऐसा बन जाऊं मैं ऐसा बन जाऊं मैं ब्रह्म बन जाऊं मैं ये बन जाऊं वो बन जाऊं विचार करते रहने से कुछ होता है कुछ नहीं होता है आज तक ऐसा हुआ नहीं कर्म करने से होता है लोग ऐसा कहते हैं हाँ प्रवृत्ति करनी चाहिए शासन करना चाहिए कर्म करना चाहिए कर्म के बिना क्रिया के बिना कौन सी चीज सिद्ध हुआ आज नहीं हुआ इसीलिए आप विचार करके कोई फायदा रहे उससे कोई ज्ञान होने वाला नहीं मुक्ति के लिए उपाय अंदर सोचना चाहिए जैसा हम लोग बताते हैं कर्म करते रहो बाद में मुक्ति हो जाएगी ये पूर्वक्ष का फल है विचार नहीं करना चाहिए यह फल हो गए सिद्धांत देखो सिद्धांत में तद आरंभ संभवा इसको आरंभ करना बिल्कुल युक्ति है क्यों तद अधीन ज्ञान सिद्धे उसके अधीन में ज्ञान भी सिद्ध होता है तेनव मुक्ति ही और उसी ज्ञान से मुक्ति होती है सिद्ध दीदी फलभेदा तो तेन मुक्ति सिद्ध दीदी फलभेदा यह दोनों फलभेद है क्या फलभेद पूर्व पक्ष का फल क्या है विचार नहीं करना चाहिए मुक्ति उपाय से प्राप्त कर लेनी चाहिए और सिद्धांत कहता है ज्ञान से ही मुक्ति होती है ज्ञान ये ब्रह्म विचार से होगा इसीलिए इसको आरंभ करना चाहिए दोनों में यह होगा तच्चूतमे शास्त्रे इसीलिए ये भी ये जो शास्त्र है शास्त्र भी विधि है्रह्मसूत्रशा विधि कौन सह अयन अधीति विधि आठ नंबर टिप्पणी दिया स्वाध्याय अध्ययन स्वाध्याध्येतव्य अयन स ही वेद वेद अंतर्भूत एवं सन वेदाध्ययन कर्तव्य दा पर इसलिए वेद का अंतर्भूत होता हुआ वो वेद अध्ययन करना चाहिए यह निर्देश देता है इस विधि के समान ही ये भी ये क्या हमारे जो शास्त्र है वेदांत शास्त्र इदम अध अंतर्भूत में शास्त्रे शास्त्र में अंतर्भूत ही है वेद में अंतर्भूत है वेदभाग्य नहीं है इसलिए तदा आरंभ कार्यता परम इसलिए वो आरंभ करना चाहिए उससे फल प्राप्त होता है इसमें कोई संशय नहीं है इस प्रकार से कहा गया ये सब अवधरण में चलता है अभी मुख्य वाक्य भाष्यवाक लिया नहीं अवधरण करके आपको पूरे तैयारी कर रहे कि क्या क्या आपके मन में होना चाहिए इसको पढ़ने के पहले कई जो है स्पष्टता भी आ जाती है पूर्वापर संदली भी लग जाती है आगे विषया संशया पूर्वक्ष के बारे में संक्षेप में कहेंगे क्या क्या विषय संदली इत्यादि है ये कहेंगे और उसके साथ यहाँ दो दूसरी टीका में भी थोड़ी सी बातें देखेंगे जिसमें और आपको स्पष्टता होगी कि ब्रह्म का लक्षण और ईश्वर का लक्षण जीव की स्थिति इत्यादि के बारे में और किसके लिए ये ब्रह्म सूत्र प्रवृत्त हो रहा है ये ब्रह्म के लिए प्रवृत्त हो रहा है ब्रह्म के लिए ब्रह्म सूत्र की आवश्यकता है क्या अथवा जगत के लिए चाहिए जगत के लिए भी नहीं चाहिए ब्रह्म के लिए भी ब्रह्म सूत्र की आवश्यकता नहीं फिर किसके लिए चाहिए अब जो है जीव ब्रह्म से अलग नहीं है और ब्रह्म के लिए ब्रह्मसूत्र की आवश्यकता नहीं तो जीव यदि ब्रह्म से अलग नहीं तो फिर ब्रह्मसूत्र की आवश्यकता नहीं है ऐसा भी नहीं है और जगत के लिए तो आवश्यकता नहीं क्योंकि जगत तो जड़ है वो कुछ समझता नहीं आप कितना भी सुनाते रहो ये मकान कुछ समझेगा वो तो कुछ समझेगा नहीं इसीलिए किसी भी दृष्टि से सोचने पर आपके सिद्धांत से ही ये समझ में आता है कि ब्रह्मसूत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्यों ब्रह्म है सब तो वो क्या हो तो इसीलिए ब्रह्म को ज्ञान की आवश्यकता नहीं जगत को भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं तो फिर किस को ज्ञान आवश्यकता है यह निर्णय करना पड़ेगा इसके ऊपर कुछ टीका बोलेंगे और वेदांत तो का एक संक्षिप्त रूप प्रकटार्थ विवरण टीका ये बहुत पुराने आचार्य है अनुभूति स्वरूप आचार्य करके उनकी टीका है वो कहीं कहीं कुछ विशेष बात है तो हम देख लीजिए बाकी तो ये दोनों टीकाएं न्याय निर्णय में सम्मिलित हो जाती जो भाष्य भाव प्रकाशिका नाम की टीका है चित्सुकाचार्य तो ये इसका भी सारा आपको न्याय निर्णय में मिलेगा प्रगणाथ का भी सारा लेकर के उसमें मिला करके आपको देख सकते हैं और बहुत सारे वाक्य भी एक समान मिलेगा जो भाष्य प्रकाशिका में है वो ही न्याय निर्णय में भी है इसलिए इस मुख्य टीका को हम ले रहे हैं कहीं कहीं कुछ विशेष बात के उसी को भी ले dan